गुरोब्रह्म गुर्ष्णु गुरोर्देव महेश गुरो साक्षात्म ब्रह्म तस्मे श्री गुरव नम तस्मे गुरव नमः ओम शांति शांति शां अब तक हम लोगों ने पचपनवे श्लोक तक विचार किया तो पचपनवे श्लोक में तो बता दिया यदृष्टवा न परम दृश्यम भूतवाना पुनर्भवः जिसे देख लेने पर दूसरा देखने योग्य पदार्थ नहीं रह जाता क्योंकि आत्मा को एक बार अपने जान लिया आत्मा का अनुभव किया उसके बाद कुछ है नहीं इसलिए हा आत्मा बोध है इसका नाम तो ये बता दिया आगे जो बता रहे छप्पन्वे श्लोक में भगवान परमात्मा तो सर्वत्र है सभी जगह में मुंडक में भी बता दिया है ब्रह्मेव इद अमृतम ब्रह्मा ब्रह्म पश्चा ब्रह्म दक्षिणता उत्तरेण अदश्चर्धम चम ब्रह्म इदम ब्रह्मेवा व इधम अमृतम ब्रह्म अमृत स्वरूप है ओ पुरस्ताद सामने भी वही है पीछे भी वही है दक्षिण दिशा में उत्तर में आगे पीछे नीचे सर्वत्र वही है सुधि भी बता रहे मुंडक उसी को यहाँ बता रहे आत्मबोध के छप्पनवे श्लोक में धिद्व है वो हैचे में नीचे पूर्णम परिपूर्ण है परमात्मा किस प्रकार जैसा समुन्दर में उठा हुआ जो तरंग है चाहे तो तिरचा चले सीधा चले मेढ़ा चले तो तरंग में है समुन्दर का जल ही जल है तरंग के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जली है इसी प्रकार तिरछे ऊपर नीचे परिपूर्ण सच्चिदान सच्चिद आनंद सतह सत का विशेष बता दिया असत्य भिन्न जो असत नहीं है मिथ्या नहीं है अर्थात त्रिकालबाद्यम तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जो अभा है जिसका बाद नहीं होता है इसलिए वहाँ गीता में कहा दिया है सर्वे वाह करके दूसरे अध्याय में मैं पहले नहीं था ऐसी बात नहीं आगे नहीं रहूंगा ऐसी बात नहीं सदा है आत्मा तो सदा रहेगा इसलिए तीनों कालों में जिसका बाद ना हो वो सत्य अथवा अवश्यत्र चित्त है चैतन्य स्वरूप है वो जड़ नहीं है सबको सत्ता देने वाला है आनंदम और वो आनंद है सुख स्वरूप है सुख का मतलब वैसे सुख नहीं है स्वरूपात्मक सुख भूमा सुख है अद्वयम सजातिया, विजातिया, स्वागत तीन प्रकार के भेद से रही और अनंतम वो अनंत है अनादि भी है अनंत भी है अनादि और भी है पांच पहले बता भी दिया था जीवेशा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिध अविद्या तौर योग अनादय उसमें तीसरा है शुद्ध चैतन्य अनादि भी है अनंत है उसको संकेत कर रहे नित्यम वो नित्य है एकम एक है दो है ही नहीं दो कहा से रहेगा जैसा आप सुषुप्ति में जाते हैं वह एकमात्र रहेगा दो नहीं रहेगा किंतु वहां विद्य ही है तो भी यद ब्रह्म जो ऐसा है वो ब्रह्मा है इस प्रकार अवधारया ऐसा निश्चय करे हे शिष्य वही आत्मा है उस प्रकार विचार करो तो कहने का मतलब है वो जो सत चित आनंद परिपूर्ण विजातीय भेद से रहित देश काल वस्तु से अपरिचिन्ह है और अद्वया है सर्वत्र है व्यापक है एक है वही ब्रह्म है उसी ब्रह्म को तुम निर्णय करो वो एक ब्रह्म होने पर भी उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न जैसा व्यवहार होता है इसलिए शास्त्रकारों ने समझाने के लिए वहां तीन ब्रह्म का स्वीकार किया तीन ब्रह्म को अक्षर ब्रह्मा कारण ब्रह्मा कार्य ब्रह्मा अक्षर ब्रह्मा का मतलब बस यही बता रहे हो निर्गुण निराकार जो निर्गुण है निराकार है तत्वज्ञान जिसको प्राप्त करते हो अक्षर ब्रह्मा है तत्वज्ञानी तत्व स्वरूप <clears throat> कारण कारण का मतलब जगत का कारण कौन है माया तो माया के साथ संबंध हुआ चैतन्य माया विशिष्ट चैतन्य हो गया तो कारण माया तो कारण रूप माया के साथ संबंध होने से उस ब्रह्म का नाम बड़ा कारण ब्रह्मा कुछ ही को है आप यदि कहे ईश्वर कही है शवल ब्रह्म कहिए माया विशिष्ट चैतन्य कहिए वो कारण ब्रह्म और उसके द्वारा तस्मा आकाश संभूता आकाश की उत्पत्ति हुई अपीकृत पंच महाभूतों के एक कार्य हो गया कार्य होने के बाद इन कार्यों के साथ संबंध हो गया तभी उसका नाम पड़ा कार्य ब्रह्मा जैसा आकाश का पहले मिट्टी के साथ संबंध होने से मृत्यु का आकाश हो गया उसी मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया घटा आकाश हो गया वैसे ही पहले अविद्या के साथ संबंध होने से वो कारण ब्रह्म हो गया और उसके बाद जो कार्य की उत्पत्ति होने से संबंध होने से कार्य ब्रह्म हो गया कार्य दो प्रकार का है एक सूक्ष्म एक स्थूल एक अपंजीकृत एक पंचीकृत तो अपंजीकृत जो कार्य है उस ब्रह्म का नाम है हिरण्यगर्भ और पंचीकृत कार्य ब्रह्म के साथ संबंध होने से उस कार्य ब्रह्म का नाम विराट अथवा वैश्वान ये केवल उपाधि को लेकर भेद है जिज्ञासु साधक को समझाने के लिए सुते और आचार्यों ने मान लिया किंतु है तो एक तत्व है वही ब्रह्मा है इस प्रकार निश्चय करो ये बता दिया छप्पनवे श्लोक आगे जो सत्तावनवे श्लोक में ये बता रहे कोई भी जो वस्तु है प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है तो इसलिए भगवान ने कहा वस्तु वस्तुतंत्र जैसा तंत्र में है कर्म है कर्म तंत्र शुभा शुभम और जो कर्म है वो तंत्र है पुरुषतंत्र भवे कर्मा कर्म तो पुरुष के आधीन है तंत्र नहीं है कर्म तंत्र शुभा शुभम प्रमाण तंत्रम विज्ञानम प्रमाण के आधीन प्रमेय होता है ज्ञान होता है माया तंत्र जगत तो प्रमाण के द्वारा ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है तो प्रमाण तो वेदांत में छ माना है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्य अनुपलब्ध तो ब्रह्म को तो आप सिद्ध कर नहीं सकते किसी प्रमाण से कैसे सिद्ध हो रहे हैं तो बता रहे हाँ सत्तावन में श्लोक में अतद्यावृत्ति वेदाते लक्ष्यते व्यम व्यय अतद्यावृत्तिपेण वेदाते लक्ष्यते व्यय अखंड में कम यद्रह्मार ये वेदांत वेदांत में अत वेदांत वाक्यों से श्रुति वाक्यों से ब्रह्म को किस प्रकार लक्षित किया जाता है बोध किया जाता अत्यावृत्ति रूपेण, अर्थात अतत मतलब ब्रह्म से भिन्न जो अनात्म पदार्थ है उसकी व्यावृत्ति करके ने दिने थी, थी बृह्य में तो अतद्यावृत्ति तद्रह उसे भिन्न अनात्म पदार्थ उसकी व्यावृत्ति द्वारा जो अव्यय अखंड एक तत्व लक्षित होता है अखंडम लक्षित होता है वही मैं हूँ वही मेरा स्वरूप है ऐसा निश्चय करे इस प्रकार अनुभव करे तात्पर्य यह है शब्द हम व्यवहार करते हैं सारा व्यवहार शब्द से होता है तो शब्द में बोध करवाने के एक सामर्थ्य है शब्द तो वक्ता बोलेगा सुनने वाले को उसका अर्थ का बोध होता है तो शब्द में अर्थ बोधन करने की वृत्ति दो प्रकार की होती है एक शक्ति वृत्ति दूसरी लक्षणावृत्ति एक शक्तिवृत्ति दूसरी लक्षणावृत्ति जाति गुण क्रिया संबंध ये चारों को प्रवृत्ति निमित्तक माना है इसी को लेकर प्रवृत्ति होती है संसार में या तो जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर जैसा अमुक जाति वाला है मेरा जाति वाला है अमुक गुण है एक क्रिया है ये मेरा संबंध है करके तो जाति गुण क्रिया तथा संबंध से युक्त वस्तु को शब्द कभी शक्ति वृत्ति से यदि शक्तिवृत्ति का बाध हो गया तो लक्षण आवृत्ति से बोध कराता आता है जैसे घटम आना या घट लाभ ये शक्तिवृत्ति के द्वारा बोध हो गया घट अम घट को आना या लाभ शक्ति से बोध कभी कभी लक्षणावृत्ति से होता है जैसा गंगायाम घोषा गंगा में घोषला है कुटिया है इस वाक्य में गंगा पद का अर्थ है प्रवाह वेग रूप प्रवाह में कुटिया संभव नहीं इसलिए गंगा तीर किया जाता है लक्षणावृत्ति से जिस गंगा तीर अर्थ को गंगा पद लक्षणावृत्ति से बोध कराता है वही तीर अर्थ तीर पद का शक्यार्थ भी वाच्यार्थ नहीं है शक्यार्थ वाच्यार्थ का मतलब जो शब्द उच्चारण करने से जो अर्थ बोध होता है वाचार्थ जो शब्द उच्चारण करने से उसी का अर्थ बोध ना होते हुए लक्षणावृत्ति से बोध होता है वो शक्यार्थ तो शक्यार्थ भी अतः हाँ तीर अर्थ तीर पद का शक्यार्थ तथा गंगा पद का लक्ष्यार्थ है गंगा पद का लक्ष्यार्थ हो गया और तीर पद का शक्यार्थ हो गया किंतु अव्यय अखंड अद्वय विशुद्ध ब्रह्मा किसी पद का शक्यार्थ नहीं है क्योंकि उसमें ना कोई जाति है न गुण है न क्रिया है ना संबंध चार हो तभी से अपना शक्यार्थ हो सकता है श्रुति भी विशुद्ध ब्रह्म को शक्तिवृत्ति के द्वारा बोध नहीं करती प्रयत्न तो किया विधि से विधि से पहले तटस्थ लक्षण के द्वारा समझा दिया उसके बाद स्वरूप लक्षण के द्वारा समझा दिया तटस्थ लक्षण है तो वह इमानी भूत आने जाए स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंतम किंतु उसमें भी संतुष्ट नहीं हुई पूर्ण नहीं है वो इसलिए ब्रह्मा से भिन्न वस्तु को अतः ब्रह्म से भिन्न मतलब अनात्म पदार्थ तद मतलब ब्रह्म न तद अत अनात्म पदार्थ वो हो गया ब्रह्मा से भिन्न वस्तु को अतद्ध शब्द से कहा जाता है उस अतद्व्यावृत्ति से अतः नेति नेति ही वाक्य द्वारा उस अत वस्तु के अनात्म पदार्थ की व्यावृत्ति करके परिशिष्ट विशुद्ध चैतन्य तत्व को लक्षणा द्वारा वेदांत वाक्य भी बतलाता है लक्षणावृत्ति से ऐसा जो तत्व है ऐसा जो स्वरूप है वह ब्रह्मा है वही मैं हूं कोई अलग नहीं वह मेरा स्वरूप है इस प्रकार निश्चय करना चाहिए इस प्रकार चिंतन करना चाहिए इस प्रकार उसको चिंतन करते करते उस स्वरूप को जानने की प्रयत्न करना चाहिए इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है मनुष्य जीवन अमूल्य है उसको जानो और पहचानो यही बता रहे आत्मबोध ओम शांति शांति शांति